मीठा भजन तो सुना आप लोग सब जिन्होंने हमको ये मीठा भजन सुनाया उनको जानते तो नहीं होंगे उनका नाम तो दिलीप कुमार रॉय है और उन्होंने भ्रमण किया है उनके पास जो का माधुर्य है ऐसा बहुत कम लोगों के पास है हिंदुस्तान में तो कम के पास है लेकिन मैं आपको ये भी कह सकता हूँ शायद सारी दुनिया में भी कम लोगों के पास है बहुत वर्षों के पहले मैंने उनका वजन तो सुना था उनको जब मैं बीमार था मुझ पर ऑपरेशन हुआ था उस वक्त तो मुझको उन्होंने ढूंढ लिया और दूसरा कुछ उनको काम नहीं था उन्होंने ये कहा कि मैं तो तुमको भजन सुना तो वो तो जो मरीच का कमरा था वो तो सारा कमरा भर दिया मेरा ख्याल है कि उस वक़्त उनके पास ये हारमोनीम लिंक था उस वक़्त तो उनके पास तम्बूरा था तो तम्बूरा को साथ रख के वो तो भजन उन्होंने सुनाया आज तो वो बाकी तो बीच में मिला था लेकिन बहुत वर्षों के बाद मिला तो उसको ऐसा हुआ कि जैसा माधोर्य उस वक़्त था उसे भी अधिक अधिक माधुर्य मैंने पाया मेरे पास वो तो आ गए थे दोपहर को तो मुझको तो सुनाया मैं तो ज़्यादा वक्त दे नहीं सकता था दस मिनट ही मेरे पास थी तो उन्होंने एक तो बंदे मात्रम जो उन्होंने एक मतु सूख से बिठाया है वो तो बंगाली हैं तो उनको तो जानना ही चाहिए तो वो मुझको सुनाना चाहती थी कि मैं सुन तो लूँ मैं तो कोई संगीत शास्त्री नहीं हूँ उसको जानने वाला नहीं हूँ लेकिन एक मोहब्बत है एक दूसरों के साथ बन जाती तो ऐसे बन जाए और पीछे वो इकबाल का सारे जहाँ में अच्छा वो भी उन्होंने सुनाया वो भी उनके ढक से जो बिठाया था तो मुझको बड़ा अच्छा लगा पीछे उन्होंने कहा कि मैं तो एक भजन भी सुनाना चाहता हूँ तो वो तो प्रार्थना के समय ही हो सकता है और हो सका तो आज मैं ठहर जाऊंगा उनको तो आज जाना था लेकिन कल की टिकट तो उनको मिल गई वो तो उड़गर जाते हैं वो रहते हैं ऋषि अरविंदों के आश्रम में पोंडिचे कई तो बसों से वहाँ पड़े और वहाँ वो कोई वहाँ उन्होंने तालीम ली ऐसा तो नहीं थे वो तो संगीत शास्त्री बड़े जब वहाँ गए तब भी थे और पीछे तो वहाँ बहुत उन्होंने अपना जो अपनी कला है उसको बढ़ा दी उनका मधुर भजन आपने सुना उसका रहस्य तो ये है ना कि तुम्हारे पास तो हाथी घोड़े करोड़ों की जरूरत पड़ी है और मेरे पास वो कबीर कहता है क्या है एक मुरारी का नाम दूसरा कुछ मेरे पास नहीं है तो मेरे पास तो मैं तो बड़ा धनपति हूँ और तुम्हारे पास जिसके पास ही करोड़ों का धन भरा है वो तो निकमा है वो तो आज है वो कल चला जाएगा मेरे पास तो धन भरा है वो तो मेरे पास ही कभी जा नहीं सकता है तो उन्होंने तो इसमें राम नाम की महिमा कितनी बड़ी है वो बताया है तो पैसे वो भजन में तो आ चीजें वो तो आपने सुन ली अरविंदो आश्रम में क्या चीज है वो भी तो आपको जानना चाहिए कि वहाँ तो यूं तो हमेशा वहाँ लोगों की धारा तो चली रही है जाते हैं काफी भक्त है लेकिन वहाँ तो हिंदू क्या मुसलमान क्या किसी के लिए देना तो है ही नहीं तो सर अकबर हैदरी वो तो मर गए वो प्रतिवर्ष वहाँ जाते थे उसका मैं गवा हूँ और प्रतिवर्ष जाकर वो बस जैसे दीन भक्त है तो वो तो कोई किसी को मिलते नहीं है ऊपर से अगर उनका दर्शन हुआ तो हुआ नहीं हुआ तो नहीं इस तरह से लेकिन वो जाते थे सब भक्त जो जाते थे उनके पास रहते थे वो तो इनके वहाँ वो रहते हैं तो उनके दिल में भी ऐसा है तो हम इतना तो सीख लें कि हमारे दिल में गृण को किसी के लिए क्यों हो सकती है अभी मीठा भजन उन्होंने सुनाया उसके पहले संस्कृत श्लोक भी संस्कृत श्लोक में भी वही धन ध्वनि था हम सब संस्कृत नहीं जानते हैं कहाँ से जाने संस्कृत तो कठिन भाषा है लेकिन आखिर में जितनी भाषाएँ हम बोलते हैं वो करीब करीब सब की सब वो संस्कृत में से निकली हुई है तो कुछ न कुछ तो हमको पता चल जाता है लेकिन उसमें भी नाम तो वही भरा था तो मुझको लगा कि ये तो हम सबका सदभाग्य है कि तो वो आ गए और पीछे उनके दल में ऐसा हुआ तो मैं तो भजन भी सुना दूँगा तो मैं तो उसमें से ये मधुर कंठ तो है लेकिन मधुर कंठ पर हम सब मोहित हूँ ऐसा मैं नहीं कहना चाहता हूँ वो हमको मोहित कर सकता है तो करे लेकिन किस चीज़ पर कि भगवान का नाम पर वो जो उसमें ध्वनि है उसमें जो माधुर्य बड़ा है वो कंठ में नहीं है वो तो हृदय में है कि हृदय में अगर राम विराजता है तो हमारे पास सब कुछ वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है ये तो इतना मैंने कह दिया लेकिन दूसरा कहना है वो तो मुझको कहना ही चाहिए अगरचे मैंने काफ़ी समय इसमें ले लिया वो तो मैं आपको ये कश्मीर में जो तो हो रहा है उस बारे में कुछ कहना चाहता कहना चाहिए आपको अखबारों में तो आप देखते हैं लेकिन वो तो एक अजीब बात है तीन दिन की बात है किसी को पता नहीं था मुझको तो पता नहीं था क्या होने वाला है लेकिन एक युग की बात हो गई है ऐसा हम कह सकते हैं अभी कहते तो हैं ऐसा कि आफ्री लोग और दूसरे लोग वहाँ घुस गए हैं।, हैं तो वो बंडखोर है ऐसा माना जाए कोई कहते हैं कि नहीं वो तो एक एक पाकिस्तान का कारस्थान है और उन्होंने इस किया मुझको इसके साथ कोई वास्ता नहीं है मुझको तो जो आज हो रहा है उसको मैं देखता हूँ कि एक तरफ से वो लोग वहाँ चले गए हैं पूंज में तो चले ही गए थे और अभी आगे बढ़े श्रीनगर तो तो से तो 22 मेल का फासला कहो कैसा और वहाँ तक पहुँचे वो जो बंद खोटा है उसको वो पहुंचे तो वहाँ से तो बस सीधी सड़क पड़ी है उनको कोई रुकावट नहीं सकती है ये जब सुना और पीछे काश्मीर का, का महाराजा ने कह दिया कि मैं तो अभी ये ये यूनियन में आ जाता हूँ हिंदुस्तान में आ जाता हूँ तो उनका क्या धर्म हो गया तो वो तो उन्होंने ये लॉर्ड माउंट बैटन साहब को लिखा खत महाराजा ने उन्होंने खत उनको जवाब दे दिया कि अच्छा आप आ तोड़ सकते लेकिन उस आपकी साक्षरत यह है कि हम तो आपको ले तो लेते हैं तो पीछे आप आए तो तो शरणागत बने उनकी रक्षा तो करनी चाहिए अभी कहां से रक्षा करें? रास्ते से तो जा नहीं सकते वो हवाई जहाज से भेजें कितना लश्कर भेज सकते हैं? बहुत कम। तो वहां तो एक चंद आदमी जा सके उसको अपने हथियार भी ले जाना कुछ खुराक भी ले जाना वो कपड़ा भी पहनने के लिए ले जाना चाहिए उस मोटे कपड़े भी होने चाहिए तो वहाँ तो एक रथन हो गया तो बढ़ गया नहीं तो ऊपर पक्षी के माननी चलना वो कैसे चल सकते हैं तो इस तरीके से वहाँ तो गए तो सही शायद आज भी कुछ गए होंगे तो कितने चाहे ज्यादा में ज़्यादा कहो तो 1500 सौ आदमी चाहे एक तरफ से 1500 आदमी और दूसरी तरफ से ये भी तो कोई ये तो ज़बरदस्त है अपनी लीडरों को दूसरे ट्राइब से ट्राइबल एरिया से सब गए हैं तो वो लड़ते हैं तो उसमें आप क्या सोचें मैं क्या सोचू तो मैं तो बना ऐसा हूँ और आखिर में मेरा तो जीवन ऐसे कामों में चला गया है मैं तो उसको शस्त्र युद्ध को तो मानने वाला नहीं हूँ लेकिन मुझको समझना तो चाहिए कि क्या बात है तो वहाँ तो यही चल रहा है एक तरफ से कि वो पंद्रह आदमी चले जाएं और वहाँ पीछे शेख अब्दुल्ला साहेब वो तो शेर काश्मीर उसको कहते हैं कि काश्मीर का वो वो, वो सिंह तो है कहो जो वहाँ का बाघ है तो ऐसे पड़ा तो है बड़ा टकड़ा है आपने उसका वो चित्र तो देखा मैं तो उनको पहचानता उनकी बेगम को भी पहचानता हूँ बेगम तो उनके आज यहाँ पड़ी है तो उन्होंने तो जो काम उनसे हो सकता है एक आदमी से वो तो कर लिया है तो वो तो वहाँ पड़े लेकिन वो तो कोई लड़ने वाले तो नहीं हैं यूँ तो पड़े हैं काश्मीर में तकड़े मुसलमान पड़े हैं तकड़े हिंदू पंडित पड़े हैं तो वो तो काम तो चलता है लेकिन किसी न किसी तरह से उन्होंने तय कर लिया है कि जब जितना मेरे से हो सकता है इतना करो, तो उसमें तो ये हो जाता है कि वो तो है तो मुसलमान मुसलमानों की बड़ी आबादी है लेकिन यहाँ तो ये लोग चले जाते हैं बंदको टूट तो जाए क्या करें और क्या नहीं इसका कोई पता नहीं चल सकता है माना कि जैसा हमने यहाँ हम तो जाहल बन गए यहाँ कहो कि या तो पाकिस्तान में कहो उसमें कोई जाहिलपन मां अभी तो बाकी नहीं रखा है हमने तो पीछे वहाँ वो जाहिल बने तो पीछे वहाँ वो जाहिल बन जाए तो पीछे क्या वो वहाँ जिसको काटना है उसको काटें और औरतों वो भी काटें और पीछे बुरे हाल से वो सब मरे ये हाल कश्मीर का, का होना चाहिए ये हाल कश्मीर का, का होना चाहिए तो इसलिए तो इसलिए जवाहरलाल पंडित जवाहरलाल आपकी सारी कैबिनेट है उन्होंने सबने सोचा कि नहीं हमारे कुछ न कुछ तो करना चाहिए तो उन्होंने तो इतने आदमी भेज दिए लेकिन इतने आदमी क्या करें इतने आदमी क्या करें इतना ही कर सकते हैं कि वो मरें और मरते आकर के दम तक वो लटे रहें के दम तक वो लटे रहे लड़ने वाले हैं लड़ने वाले हैं सट्टधारी है तो सट्टरधारी का तो ये काम तो नहीं है कि पीछे हटना किसी न किसी तरह से आगे बढ़ किसी तरह से आगे बढ़ते हैं और रोक लेते हैं किसी तरह से आगे बढ़ते हैं और रोक लेते हैं तो बंद करते होंगे। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि वो क्या होगा परिणाम वो तो ईश्वर ही जानता है हमारा ढन तो बता दिया ये ये भजन में कि हमारा धन तो वो मुरारी है राम है हमारा करोड़ धन नहीं है वो शस्त्र है वो भी हमारा धन नहीं है हमारा धन तो वही है वही करता हटाता है दूसरा कोई करता हटता नहीं वो तो जो करना है वो करे, लेकिन पुरुषार्थ तो हमारा काम है वो करे, तो वो मैं उसको समझूंगा कि उन्होंने पंद्रह सौ आदमी है उन्होंने पुरुषार्थ किया कब के कि जब वो कट जाते वो उनको उनकी रक्षा करनी है श्रीनगर को बचाने की उनको उनकी रक्षा करनी है श्रीनगर को बचाने के लिए और कश्मीर को इस तरह से श्रीनगर बच जाए तो उम्मीद रखें कि पीछे कश्मीर बच जाएगा लेकिन पीछे होगा क्या इसमें से नतीजा तो ये हार सकता है ना कि शेख अब्दुल्ला वो कहते हैं मैं उसको मानता हूँ संपूर्ण ठहर एक तो वो है कि कश्मीरी लोग तो यही चाहते हैं कि कश्मीर कश्मीरी का है महाराजा का नहीं किसी का नहीं और महाराजा ने इतना तो कर लिया के शेख अब्दुल्ला को सब दे दिया है तुम्हारे जो करना है वो करो बस चाहे तो बस महाराजा साहेब नहीं बचा सकते हैं कश्मीर को लेकिन हाँ वो वहां के जो पड़े हैं मुसलमान वो बचा सकते हैं लेकिन वहां तो बिछे पंडित भी पड़े हैं दूसरे हिंदू भी पड़े हैं राजपूत भी पड़े हैं उनको सबको इकट्ठा होकर सारे भी पढ़े हैं मैं आपको कह हूं कि वहां काफी सिख पढ़े हैं उनके सब के साथ शेख अब्दुल्ला की मोहब्बत है दूसरी है तो अगर ये हो सकता है शेख अब्दुल्ला भी काश्मीर का बचाव करने के लिए रक्षा करने के लिए वो मर जाते हैं उसकी बेगम अग्रवा है तो वो भी मर जाती है उसकी लड़कियां हैं वो भी मर जाती हैं और आखिर में वहाँ के पीछे कश्मीर की जो औरत पड़ी है वो भी मर जाती है तो उसको उसमें एक भी एक भी बिंदु पानी का आँख में आने वाला नहीं है ये मैं आपको कहता हूँ और उसके सिवाय हम बनने वाले नहीं हैं अगर ये होना ही है हमारे नसीब में कि दोनों को लड़ना है तो दोनों लड़ते हैं कि नहीं वो तो भगवान जानता है अगर वो ऐसे ही आ गए कि कि जिसकी पीठ पर बल वो पाकिस्तान का नहीं है मैं तो हैरान हो जाऊँगा अगर पाकिस्तान का उसमें कोई भी उत्तेजन भी नहीं है तो कैसे वहाँ रह सकते हैं वो मैं नहीं समझ लेकिन माना कि नहीं है तो नहीं है नहीं है, नहीं है तो पिछले वो वहाँ पड़े हैं पड़े हैं तो पीछे सर करें तो कश्मीर तो तब करेंगे ना कि जब कश्मीर में कोई आदमी रहता नहीं है शेख अब्दुल्ला भी चले गए शेर तो है कश्मीर का लेकिन शेर तो है कश्मीर का लेकिन वो अपना जो जो जो वागपन है सिंहपन है वो तो इसमें आ जाएगा कि वो मरते हैं मरते दम तक उन्होंने कश्मीर को बचाया तो उसमें मुसलमानों को तो बचाया जी लेकिन उसके साथ वो है ही मुसलमान चुस्त मुसलमान है उसकी बीबी है वो हमेशा नमाज पढ़ती है मुझको उन्होंने यही ओस बेला सुनाया है बोले मधुर कंझ वो मैं आपको कह सकता हूँ और चुस्तान इतना तो मैं तो उनके घर पर भी गया हूँ देखा है तो वो तो है ही तो सही लेकिन वो मानते हैं कि तुम के हम चुस्त मुसलमान हैं तो हमारे साथ जीतो हमारे साथ जितने हिंदू पड़े हैं वो भी है और यहाँ उनकी तादाद कम है तो हम मरें पीछे उनको मरना है हमारे पहले वो मर जाए वो हम देख नहीं सकते हैं। ऐसे वो हैं ऐसा मैं मानता हूँ अगर ऐसे हैं और उनका असर मुसलमानों पर है तो मैं कहता हूँ कि हमारा सबका कि हमारा सबका नहीं, नहीं। हो जाती है तो मुझको कोई डर नहीं आप है भले आखिर लोग वहाँ गए बड़ो बन को या कुछ भी हो लेकिन उससे तो पीछे उनकी आंखें भी खुल जाए उठो वो भी खुल जाए उठो वो तो ऐसा कहें ना कि ट्राइबल लोग हैं तो उनका काम ही है कि मारना कुछ मरते तो हैं लेकिन घरने वाले पड़े हैं तो भले वो गए वहाँ भले उन्होंने ये शब्द अपना उन्होंने ये शब्द अपना जितना अपनी शक्ति वो अपनी शक्ति वो बता दी उसके साथ कौन कौन है उसका भी मुझको तो पता चल गया है तो वो सब बतावे लिखा है तो वो सब बतावे लेकिन इसका नतीजा ये आता है काश्मीर में जितने लोग पड़े हैं, वहां श्रीनगर में और सब के सब और सब के सब शहीद हो जाते हैं हिंदू मुसलमान सब कम्युनिक